श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अट्ठाईस उनतीस अक्टूबर अठारह संसारी लोगों के प्रति उपदेश आम खाओ आज बृहस्पतिवार है अश्विन की कृष्णा ष्ठी 29 अक्टूबर अट्ठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण बीमार हैं श्याम पुकुर में हैं, डॉक्टर सरकार चिकित्सा कर रहे हैं उनका मकान शांखारी टोला में है श्री रामकृष्ण की हालत प्रतिदिन कैसी रहती है इसकी खबर लेकर डॉक्टर के यहाँ रोज आदमी भेजा जाता है दिन के दस बजे का समय होगा कलकत्ते में डॉक्टर सरकार के मकान पर मास्टर श्री रामकृष्ण की हालत बताने के लिए आ पहुँचे डॉक्टर देखो डॉक्टर बिहारी भादुड़ी की एक धुन है कहता है गटे एक विख्यात जर्मन लेखक की स्पिरिट सूक्ष्म शरीर निकल गई और गटे स्वयं उसे देख रहा था कितने आश्चर्य की बात है मास्टर श्री राम देव कहते हैं इन सब बातों से हमें क्या मतलब हम लोग संसार में इसलिए आए हैं कि ईश्वर के पाग पद्मों में भक्ति हो वे कहते हैं एक आदमी एक बगीचे में आम खाने के लिए गया था वह एक कागज़ और पेंसिल लेकर कितने पेड़ हैं कितनी डालियाँ हैं कितने पत्ते हैं गिन गिन कर लिखने लगा बगीचे के एक आदमी से उनकी भेंट हुई उस आदमी ने पूछा यह तुम क्या कर रहे हो और यहाँ तुम आए भी क्यों तब उसने कहा यहाँ कितने पेड़ हैं कितनी डालियां हैं कितने पत्ते हैं यही गिन रहा हूँ यहाँ आम खाने के लिए आया हूँ बगीचे के आदमी ने कहा आम खाने आए हो तो आम खा जाओ कितने पत्ते हैं कितनी डालियां हैं इन सब बातों से तुम्हें क्या काम डॉक्टर परमहंस ने सार पदार्थ ग्रहण किया है फिर डॉक्टर अपने होम्योपैथिक अस्पताल के संबंध में बहुत सी बातें कहने लगे कितने रोगी रोज आते हैं उनकी तालिका दिखलाई और कहा पहले पहल डॉक्टरों ने मुझे निरुत्साहित कर दिया था वे लोग अनेक मासिक पत्रों में भी मेरे विरोध में लिखते थे आदि डॉक्टर गाड़ी पर बैठे साथ मास्टर भी चढ़े डॉक्टर रोगियों को देखते हुए जाने लगे पहले चोर बागान फिर माथा घसा गली फिर पथरिया घट्टा सब जगह के रोगियों को देखकर कर श्री रामकृष्ण को देखने जाएंगे डॉक्टर पथरिया घट्टा में ठाकुरों के मकान में गए वहाँ कुछ देर हो गई गाड़ी में आकर फिर गप लड़ाने लगे डॉक्टर इस बाबू के साथ मेरी श्री राम कृष्ण देव के बारे में बातचीत हुई थियासफी की बातचीत हुई और फिर कर्नल अलकट की इस बाबू से श्री राम कृष्ण देव नाराज रहते हैं इसका कारण जानते हो यह बाबू कहता है मैं सब जानता हूँ मास्टर नहीं नाराज क्यों होंगे परंतु इतना मैंने भी सुना है कि एक बार भेंट हुई थी श्री रामकृष्ण देव ईश्वर की बातचीत कर रहे थे तब इन्होंने कहा था हाँ यह सब मैं जानता हूँ डॉक्टर इस बाबू ने विज्ञान परिषद को बत्तीस हजार पाँच सौ रुपये का दान दिया है गाड़ी चलने लगी बड़ा बाजार होकर लौट रही है डॉक्टर श्री रामकृष्ण की सेवा के संबंध में बातचीत करने लगे डॉक्टर तुम लोगों की क्या यह इच्छा है कि इन्हें दक्षिणेश्वर भेज दिया जाए मास्टर नहीं इससे भक्तों को बड़ी असुविधा होगी कलकत्ते में रहने से हर समय आना जाना लगा रह सकता है देखने में सुविधा होती है डॉक्टर यहाँ खर्च तो बहुत हो रहा होगा मास्टर इसके लिए भक्तों को कोई कष्ट नहीं है वे लोग जिस प्रकार की सेवा हो सके यही चेष्टा कर रहे हैं खर्च तो यहाँ भी है वहाँ भी है वहाँ जाने पर हम लोग हमेशा देख नहीं सकेंगे यही एक चिंता की बात है